विक्रांत ने सोचा था कि जैसे ही वो ऊना जादुई कोट पहनेगा वो तुरंत ही गायब हो जाएगा और फिर रणजीत को आराम से पकड़ लेगा बस उसका खेल खत्म विक्रांत का ये सोचना गलत साबित हो गया उसने सोचा था कि उसके गायब होने के बाद रणजीत हैरान होकर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर इसी बीच विक्रांत उस पर अटैक करके उसे घायल कर देगा लेकिन रणजीत ने तो विक्रांत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया वो किसी भी हालत में विक्रांत से भिड़ने के मूड में नहीं दिख रहा था बल्कि वो किसी तरह से बस खुद को छुपाना चाहता था रंजीत फटाफट उठकर फिर से पार्किंग के भीतर की तरफ भागने लगा विक्रांत को उसे यूं भागता हुआ देखकर बड़ा अजीब लगा रंजीत तेजी से पार्किंग के भीतर बने हुए लिफ्ट की तरफ भागने लगा वहां पहुंचकर वो लिफ्ट के बटन को दबाने लगा विक्रांत को उसे यूं भागता देखकर थोड़ा ताजुब हुआ उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है उसे अपने इस जादुई कोट के टूल के बर्बाद होने का भी दुख हो रहा था कहीं ये टूल बर्बाद न हो जाए विक्रांत का दिमाग अपने जादुई कोट पर गया इस कोर्ट के बदौलत विक्रांत सिर्फ एक मिनट तक ही गायब रह सकता है ऐसे में ये एक मिनट खत्म होने से पहले ही उसे किसी भी हालत में रणजीत को पकड़ना होगा वरना विक्रांत का यह टूल भी बेकार जाएगा विक्रांत तेजी से भागता रणजीत की तरफ गया रणजीत कुछ सेकंड तक लिफ्ट के आने का वेट करता रहा लेकिन जब लिफ्ट नहीं आई तो वो दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा अभी तक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ये जानने की कोशिश नहीं की थी की विक्रांत उसके पीछे आ रहा है या नहीं रंजीत सीढ़ियों से होकर अंडरग्राउंड पार्किंग से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया था यहां आने पर एहसास हुआ कि ये कोई ऑफिस है। यहां काफी काम करने वाले लोग नजर आ रहे थे। विक्रांत भी तेजी से सीढ़ियों से होता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। उधर अब जाकर रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विक्रांत कहीं नहीं दिखाई पड़ा फिर भी वो असावधान नहीं हुआ अभी भी वो पूरी सावधानी के साथ सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलने लगा विक्रांत अपने जादुई कोट को पहनकर लगातार उसका पीछा कर रहा था अभी विक्रांत उससे मात्र 10-12 मीटर की दूरी पर ही था तभी उसके जादुई कोट का टाइम लिमिट खत्म हो गया और अब विक्रांत सबको नजर आने लग गया कुछ कदम चलने के बाद फिर से रणजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रांत खुद को पीछे आता देख वो सन्न रह गया अचानक ही उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और साथ ही उसके कदम भी उन सीढ़ियों आरोप जल्दी जल्दी पड़ने लगे थे रंजीत सीढ़ी की रेलिंग को एक हाथ से पकड़कर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा विक्रांत निश्चिंत होकर उसके पीछे पीछे चल रहा था उसे पता था कि यह स्टेयर कहीं ना कहीं तो जाकर खत्म होगी ही फिर देखता हूँ तुम कहां भागते हो। इसलिए अभी विक्रांत खुद को थकाना भी नहीं चाहता था वैसे भी अब तक वो काफी भाग चुका था और उसे दो तीन बार चोट भी लग चुकी है रणजीत फटाफट अपने कदम बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ चला जा रहा था ये बिल्डिंग कुल दस माले की थी नौवे मंजिल पर पहुंचने के बाद रणजीत के कदम खुद ही रुक गए विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा हाँ अब बताओ कहा भागोगे और भी ऊपर जाना है क्या विक्रांत ने पीछे से ही उसकी तरफ देखते हुए कहा रणजीत ने एक नजर विक्रांत को देखा और फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा आगे जाकर दसवें फ्लोर के बाद स्टेयर खत्म हो चुकी थी और सामने एक ब्लॉक वॉल बनी हुई थी विक्रांत फिर से रणजीत की तरफ देख मुस्कुराने लगा रणजीत भी वहां खड़े होकर विक्रांत की तरफ देखने लगे बस बहुत हो गया बहुत भाग लिया अब रुक जाओ और खुद को मेरे हवाले कर दो विक्रांत धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए रणजीत की तरफ बढ़ने लगा अब विक्रांत एक कदम बड़ी सावधानी से बढ़ा रहा था दो तीन स्टेप चढ़ने के बाद विक्रांत और रणजीत के बीच मात्र कुछ मीटर की दूरी रह गई थी विक्रांत अंदर अंदर खुद को रणजीत से भिड़ने के लिए तैयार कर रहा था उसे पूरी उम्मीद थी कि रणजीत जरूर उसे भिड़ने की कोशिश करेगा विक्रांत ने अपनी मुठ्ठी टाइट कर ली थी और बड़े ध्यान से रंजीत को देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे ही उसने रंजीत को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तुरंत ही रंजीत ने सीढ़ी की रेनिंग पर चढ़कर नीचे के नीचे मंजिल पर छलांग लगा दी ये फ्लोर छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए दिया गया था ये शायद कोई प्ले ग्रुप का स्कूल था चारों तरफ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे रणजीत के अचानक से ही फ्लोर पर कूदने से वहाँ भगद की स्थिति बन गई विक्रांत भी रणजीत को अचानक से जम्प करते देख कर रह गया लेकिन सोचने में वक्त जया करने के बजाय उसने भी तुरंत ही सीढ़ी से नीचे छलांग लगा दी सीधे ही रणजीत के ऊपर आ गिरा रणजीत फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और उसने विक्रांत को खुद से दूर करके तेजी से एस्केलेटर की तरफ भागने लगा रणजीत तेजी से भागकर नीचे की ओर जाते हुए पर गया और उस पर भी दौड़ते हुए नीचे को भागने लगा विक्रांत भी किसी तरह खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और एस्किलेटर की तरफ भागने लगा विक्रांत पूरी ताकत से दौड़ते हुए रणजीत के पीछे भाग रहा था इस बीच उसने एस्केलेटर पर चल रहे लोगों को धक्का देकर खुद के लिए रास्ता बनाते हुए बढ़ता जा रहा था विक्रांत की इस भागदौड़ से एस्केलेटर पर चल रहे कई लोग गिर भी पड़े और उन्हें चोट भी लगी रणजीत इस वक्त बिना पीछे देखे भागे जा रहा था एक एस्केलेटर से उतरने के बाद वो तुरंत दूसरे एस्किलेटर की तरफ भाग जाता और फिर लगातार नीचे को उतरे जा रहा था विक्रांत भी बिना रोके उसकी तरफ दौड़े जा रहा था रणजीत और विक्रांत के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल लगभग दो तीन फ्लोर तक चलता रहा छठे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते विक्रांत का सब जवाब और उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद से तकरीबन तक छह स्टेपीत छोड़ते हुए से पर आ उन दोनों के साथ ही एक्सलेटर पर सवार अन्य लोग भी टक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े विक्रांत के सिर में जोर की चोट भी लग गई थी उसका सिर चकराने लगा लेकिन फिर भी उसने रणजीत को अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था किसी भी हालत में वो रंजीत को छोड़ने को तैयार नहीं था रणजीत ने विक्रांत को पटक कर जमीन पर लिटा दिया और फिर अपनी कोहनी को उसके गर्दन पर रखकर बैठ गया एक पल में ही विक्रांत की सांस रुकनी शुरू हो गई सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी विक्रांत का चेहरा लाल होने लगा लेकिन विक्रांत भी इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं था उसने रंजीत की पेट में जोर से लात मारकर उसे धक्का देकर पीछे की ओर धकेल दिया रंजीत पीछे की तरफ गिरते हुए वहाँ लगे एक गिलास के डोर से भिट गया ग्लास दोर से लड़ने की उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो डोर टूट गया रणजीत की कोहनी में कांच भी घुस गया जहां से खून टपकना शुरू हो गया लेकिन इससे उसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा वो फिर विक्रांत की, तरफ पड़ा। इन दोनों की इस तरह लड़ाई देख वहां भगदड़ जैसा माहौल बन गया था इस फ्लोर पर बच्चों के खिलौनों का भी शोरूम बना हुआ था इन दोनों की लड़ाई में यहां रखे हुए कुछ खिलौने भी इधर उधर बिखर गए थे जबकि कुछ खिलौने टूट भी गए थे शॉपकीपर से लेकर यहाँ मौजूद भीड़ भी इधर उधर खड़े होकर तमाशा देख रही थी विक्रांत अब तक खुद को संभालकर खड़ा हो गया था वो अभी खड़ा ही हुआ था कि रंजीत ने फिर से उसे धक्का मारते हुए दीवार से सटा दिया और फिर उसकी गर्दन को कोहनी से दबाकर खड़ा हो गया विक्रांत के लिए फिर से सांस लेना मुश्किल हो गया उसका चेहरा लाल हो चुका था और किसी तरह से वो हाथ पैर झटकते हुए खुद को रणजीत की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रणजीत अपनी पूरी ताकत से विक्रांत का गला दबाकर खड़ा था विक्रांत के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था तभी उसे याद आया कि उसके पास अदृश्य शक्ति द्वारा दिया हुआ इस सांस लेने वाले टूल को एक्टिवेट कर दिया टूल एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही विक्रांत को सांस आनी शुरू होगी जबकि रंजीत ने अपनी पूरी ताकत से विक्रांत का गला दबा रखा था फिर भी विक्रांत को अब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और ना ही उसे किसी तरह के दर्द का अनुभव हो रहा था दबाव और जोर से मेरा गला दबाओ देखता हूँ कितनी देर तक दबा के रखते हो <laughs> विक्रांत मन ही मन सोच हंसने लगा कुछ देर तक विक्रांत इसी स्थिति में खड़ा रहा फिर उसने अचानक से जोश दिखाते हुए रणजीत को पीछे धक्का मार कर गिरा दिया और फिर खुद उसके ऊपर झपटते हुए जा बैठा रणजीत अचानक से विक्रांत के इस जोश को देख हैरान रह गया उसे हैरानी इस बात की हो रही थी की आखिर ये आदमी इतनी देर तक सांस रोक कर कैसे खड़ा रह सकता है और इतनी देर तक मैं इसका गला दबाकर खड़ा था इसने छुड़ाने की कोई कोशिश भी नहीं की ऊपर से इसे अचानक से इतना जोश कहां से आ गया विक्रांत ने रंजीत को जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर एक दो पंच भी कर दिए लेकिन उसे रंजीत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा आखिर वो रॉ एजेंट था और इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए ऐसे कैसे हो सकता है